इसमें हम लोग तृतीय प्रकरण अद्वैत प्रकरण का अष्टम कार्य का विचार कर रहे थे यथावती बालाना गगन मलिन मलै तथा भवत्यबुद्धा आत्मा भी मलिनों मलै जैसे अविवेक ही बालकों का गगन दृश्यमान मल द्वारा मलिन हो जाता है ऐसे ही अबुद्धा अबुद्धां विवेकरिहिता आत्मा अभी मलि ही राग द्वेषादि उर्मी भी मलिनो भवती आत्मा भी मलिन हो जाता है ऐसा वो मानते हैं भाष्य में हम लोग प्रथम पंक्ति देख रहे थे यशमा दठा घटा का शादी भेद बुद्धि निबंधन घटा का शादी ये भेद बुद्धि को लेकर के ऐसा भेद बुद्धि होने से आगे उसका रूप कार्य भेद व्यवहार हो जाता है तो भटाखा से मठाका इसका रूप अलग है कार्य अलग है नाम अलग है इसी प्रकार की उपाधि जीव भेद कृत देहो उपाधि ती तो के चलते जीव भेद उसके चलते जन्म मरणादि व्यवहारस तस्मा इसलिए तत्कृतमे वही भेद व्यवहार कृत क्लेश कर्म फल मलब आत्मनो न परमार्थतः आत्मा में क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेषादि कर्मफल और मलबत्व ये सब आत्मा में उसको लगता है अविवेक के कारण न परमार्थतः वास्तव नहीं है इति एतम अर्थम दृष्टानतेन प्रतिपादय इस अर्थ को दृष्टांत से प्रतिपादन करने का इच्छा से कारिकाकार कह रहे हैं ये पंक्ति का टीका में अन्वय दिखाते हैं सूची घटाकाशो मठाकाश इति तो भाष्य में दिया भाष्य का शब्द का अभी टीकाकार सब अर्थ करते हैं भाष्य में दिया यथा आदि तो ये आदि शब्द का अर्थ टीकाकार कहते हैं घटाकाशो मठा काश सूचि सुचि सुई और पास पास अर्थात तो यहाँ जाल जाल का ये सब छिद्र रहता है ना तो वो सब पास पाशाकाशाधि का भेद इति उपाधि निमित्तो उपाधि के चलते ही भेद आकाश में वास्तव भेद नहीं है उपाधि के चलते ही भेद तद विषया बुद्धि ये सब भेद को विषय करने वाले बुद्धि अभी उसको लगता है ये इससे भिन्न है ऐसा प्रतीति हो रही है अभी भेद को विषय क्या बुद्धि अभी तत्प्रयुक्त अर्थात वो भेद का जो बुद्धि हो गया वो भेद बुद्धि प्रयुक्त भेद अर्थ क्रिया भेद नाम भेदश्चि व्यवहारों नभसी भेद अलग दिखता है सुई का जो छिद्र है और पासों का जाल का जो छिद्र है गट का छिद्र ये सब अलग अलग है रूप अलग और क्रिया भेद सभी में कार्य भी अलग अलग होता है नामभेद सबका नाम भी अलग अलग है इति व्यवहारो नभसी नभसी आकाश आकाश में अलग अलग व्यवहार हो जाता है यथा उपलभ्यते दृष्टांत हो गया तथा देहादी उपाधि भेद प्रयुतो जीव भेदस देहादी उपाधि इसी को लेकर के भेद तो भेद के चलते तत्कृत जन्म मरण दुख सुखादि व्यवहारों व्यवस्थित हो देहादि हो गया उपाधि उपाधि का भेद भेद प्रतिति हो रहा है तत्प्रयुक्त हो गया जीव भेद अभी नाना जीव हो गए नाना जीव हो गया तो आगे तत्कृत तत्कृत तत अर्थात उसका पूर्व में जो है जीव भेद कृत भी उपाधि भेद के चलते शरीर भेद के चलते जीव भेद हो गया जीव भेद हो गया तो जनन मरण सुख दुख आदि व्यवहार व्यवस्थित ये सब इसी प्रकार की व्यवस्था हो जाता है अस्थियते अस्थियते अस्थियते एक क्या प्रयोग होगा अस्थियते एक किस प्रकार प्रयोग होगा कर्मणि प्रयोग होगा तो, तो कहाँ से आ जाएगा घूम आस्था कैसे होगा घूमास्था में तो परमेत सार्वधातु का चाहिए का का है ना के यक, पर में रहने पर होगा। धातु पर में रहने रहने पर पर होगा का ई कार करने के लिए ये सर्वधातु को सर्वधातु का ये देती हो तो ये तो पर गु परमे होने से करने के लिए वो सूत्र उस है। उसमें है ये निश्चय है उसको हो गया। तथा इस प्रकार के निश्चय किया जाता है अच्छा, क्योंकि इस प्रकार की अस्थियते अस्थियता अर्थात आस्था बनाया जाता है आस्था निश्चय किया जाता है तस्मात् विदमान कृतम है आत्मनो रागादि अस्ति इति रागादी मलबस्त दृष्टा आदो आद आह इति योजना तो यस्दस्थीये तस्मा ते तेन तेन अविद्या अविद्यादन अद्या विद्यम तेनाथ हो गया अर्थ विद्यम अभी भाष्य प्रथम पंक्ति में तस्तमें भाषी में जो है तत्कृतम का अर्थ तेन कृतम तेन का अर्थ विद्यम अविद्या जो विद्यमान या अविद्या जो अविद्या विद्यमान है उसी के द्वारा कृतम हो गया तत्कृतम तो विद्यमान अविद्या के द्वारा ही आत्मनो रागादि मलबत्व आत्मा में रागादि मल राग द्वेश इत्यादि ऐसा मल ये अविद्या के चलते हैं न वस्तुतो अस्ति अस्थि वास्तव यह नहीं है ये एतम अर्थम इस अर्थ को दृष्टान्त द्वारा प्रतिपिपादय दृष्टांत के द्वारा इसको दिखाते हुए आदो दृष्टान्त आह तो पहले दृष्टांत को दिखाते हैं आह तो जो कारिकाकार दृष्टांत दिए उसको भाष्यकार कहते हैं ऐसे टीकाकार दृष्टान्तभाग दृष्टान भाग निविष्टा अक्षराणी श्लोक में दृष्टांत भाग हो गया पूर्वाध य बाला गगन मलि मलि योग्य दृष्टातभाग तो दृष्टे निविष्टा अक्षरा भाग में जो प्रविष्ट हुए हैं अक्षर उनको व्याचस्ते भाष्य में यथा यहाँ श्लोक में यथा यहाँ तो भाष्यकार कहते हैं यहाँ कोके लौकिक व्यवहार में बालना बालना अविवेकिन गगनम आकाशम घन रजो धुमादि मलेर मलिनम मलबत न गगनम आगे पाठ संशोधन करना है न गगनम मलबत त तो दिया था अर्थात मल ब के आगे ऊपर में दो तो लिखना है अर्थात हो जाएगा मल्लब आगे त तो दिया था ठाक्य तो दो तो जैसे लिखते हैं हम लोग ऐसे लिखना पड़ेगा व के आगे ऊपर में भाष्य में तृतीय पंक्ति में गगनमलबत् तद यथात्म्य दो तक मल्लबत् तद यथात्म्य विवेकीनाम तद यथात्म्य विवेकीनाम ना न गगनम न पहले न न गगनम मलबत् तद यथात्म्य विवेकीनाम गगन का याथात्म्य को जो विवेक कर लेते हैं उनके दृष्टि से गगनम मलबत् नहीं होता है न गगनम मलबत् तद याथात्म्य विवेकि नाम यहाँ तक तो देखेंगे भाष्य पंक्ति यथा भवती लोके अविवेकी अविवेकि जैसे अविवेकी बालकों का गगनम गगनम श्लोक में दिया गगनम इसका अर्थ तो कहते हैं आकाशम घन रजो धूमादि मलेर घन अर्थात तो गाढ़ अधिक रजो धूमादि मलेर दो नंबर टिप्पणी पूछा धूमादिथरा आदि न निहारो ग्राह्य निहारो अर्थात कोहरा कोहरा होता है ना ठंडी के समय में उसके द्वारा भी गगन मलिन हो जाता है ये कहते हैं कोहरा को कहते हैं निहारो निहारो भाष्य में घन रजो धूमादि मलेर ये सब मल है इसके द्वारा मलिनम मलिनम का अर्थ कहते हैं मलोब तो मलिनम और मलोबत में प्रत्ये भिन्न है हाँ, में तृतीय पंक्ति में है ना मलिनम कोहरा ना कहते को, है ना होका कोहरा कोहरा हौका, हौका, हौका, हौका, हौका। क्योंकि कोरा का अर्थ हिंदी में कहते हैं खाली है मल्ल में क्या प्रत्यय है मलिनम में भाव तो है। है। में लिप्ट ही कैसे और मलोवत का जो अर्थ है मलिनम का वही अर्थ है ना कैसे सूत्र अत ही तो मलिनम मलिनम श्लोक में दिया मलिनम इसका अर्थ कहते हैं भाष्यकारा मलबत इन्हीं प्रत्योग को मतूब करके कहते हैं ये सब इतना लिख लिखे अब थक जाएंगे ये सब तो धीरे धीरे विचार होते होते स्मरण होना चाहिए मलिनम मलिनम अर्थात तो ये हो गया अभिवेकी बालानम न गगनम मलबत तो गगन किन्तु मलबत नहीं है किनका कहते हैं तद यथात्म्य विवेकि नाम तद कहने से न गगन मलबत् तद यथात्म्य विवेकिनाम गगन याथात्म्य विवेकीनाम जो लोग गगन का याथात्म्य का विवेक कर लेते हैं उनके लिए गगन मलबत् नहीं है टीका में दार्टान्तिक भागगता नाम अक्षराणाम अर्थम आह दार्टान्तिभागता न पहले दृष्टान्तभाग निविष्टा अक्षराणी कह दिए अभी दार्ष्टांतिभागत भाग, दार्ष्टांति भाग कहाँ है आत्मा, आत्मा, आत्मा, आत्मा तो दार्षांतिक भाग तथा से आरंभ होगा जैसे दृष्टान्त भाग यथा से आरंभ हुआ दार्टात भाग तथा से आरंभ होगा तथा बुद्धा अय अब अबुद्धा मलिनो मलि राष्ट्रातिक भागवता अक्षराण अर्थम आह तथा भाष्य में तथा भवती, आत्मा आत्मा अर्थात तो परवोपी आत्मा वास्तविक पर है पर का अर्थ तो तीन नंबर टिप्पणी में देखिए पर अज्ञान कार्य असंस्पृष्ट अज्ञान और अज्ञान का कार्य से असंस्पृष्ट अज्ञान से असंस्पृष्ट होने के लिए अज्ञान का कार्य से असंस्पृष्ट होना पड़ेगा अज्ञान का कार्य के साथ बहुत ज़्यादा संसर्ग रहते हुए अज्ञान से असंसृष्ट नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आप जड़ तक पहुंचने के लिए पहले वृक्ष को उठाना पड़ेगा काटना पड़ेगा तभी तो जड़ आप खोद पाएंगे अब वृक्ष पूरा खड़ा है जड़ खोदना कठिन है तो इसलिए कहते हैं पहले कार्य से इसलिए वैराग्य इत्यादि का साधन चतुष्ट सम्पन्न उसी के लिए ही वेदांत तो अर्थात कार्य से मुक्त हो जाने से बाकी जो अज्ञान कारण रह गया उसी के लिए फिर वेदांत का विचार कार्य का निराकरण करने के लिए वेदांत होगा उसे किंतु उतना लाभदायक लाभदायक तो फिर भी है अर्थात वास्तव कारण निराकरण करने के लिए वेदांत का मुख्य कार्य है परोपी पर अर्थात पर असंग होने पर भी यो विज्ञाता प्रत्यक वास्तव में ये आत्मा विज्ञाता है विज्ञाता प्रत्यक प्रत्यक अर्थात अत प्रत्यंगी कार्य करते प्रत्यंग होना चाहिए क्या अंतर पड़ेगा प्रत्यंग और प्रत्यक्ष प्रत्यक में नुम हुआ नुम नहीं।, नहीं हुआ तो प्रत्यंग में नुम हुआ तो यद्यपि दोनों प्रथम आयुक्क तो तुम तो हाँ तो प्रत्येक नपुंसक हो गया तो पुंगलिंग कहना चाहिए था ऐसे टिप्पणीकार कहते हैं क्यों पुंगलिंग कहना चाहते हैं क्योंकि यो विज्ञाता ये कौन सा लिंग है तो पुंगलिंग है इसलिए प्रत्यंग कहना चाहिए था तो यहाँ भाष्यकार कह दिए प्रत्यक इसलिए कहते हैं प्रत्यंग ऐसे पाठ युक्त प्रत्यंग आगे क्लेश अच्छा वो क हलंत होगा प्रत्यंग हलंत है आगे क्लेश क्लेश क पूरा नहीं होगा तो कलेश हो जाएगा जैसे राजस्थान के लोग थोड़ा थोड़ा बोल देंगे ना कलेश तो इसी प्रकार के राजस्थान का नहीं कहीं कहीं थोड़ा कहते हैं शास्त्र संस्कार और ये अवक्षय धीरे धीरे इतना अधिक होता है कि लोग धीरे धीरे इसको लिखने भी लगते हैं एक दिन देखा एक बोर्ड लगा था यहाँ क्लास का सामने बिल्कुल आत्म आत्म ज्ञान का प्रवचन करेंगे महर्षि कुछ ऐसे उनका नाम लिखा होता आत्म लिखे हैं मह तो, मोह के बाद और रहना चाहिए अभिताव के बाद जैसे उच्चारण करते हैं ऐसे लिख देते हैं तो और कुछ दिन के बाद क्या होगा तभी तो आत्म ये शब्द जाएगा अब आत्म ये शब्द आ जाएगा तो जुता नहीं रहेगा तो ये सब हो जाएगा धीरे धीरे तो ऐसे होने से क्या है ना हम शास्त्र को और उसका मूल रूप से पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि जो आत्म बोल करके कहेगा वो जो शास्त्र में आत्म शब्द देखेगा ये देखे। अपभ्रंश और 20-25 साल के बाद 50 साल के बाद पता नहीं चलेगा ना सब नाश हो जाएगा ईश्वर करके संस्कृत का हानि होने से क्लेश क्लेश कर्मफल मलिमल मलिनो अबुद्धान क्लेश कर्मफल और मल तो क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेश इसके चलते अविद्या के चलते वो कर्म कर्म से धर्मा धर्म यही होगा उसका फल देंगे सुख दुख तो क्लेश आगे कर्म सुख दुख इत्यादि आएंगे और मल रागद्वेष आदि मलिनो उससे मलिन हो गया अबुद्धान प्रत्यगात्म अबुद्धान जो अविवेकना प्रत्यगात्म विवेक रहता तो अबुद्धान का अर्थ कह दिए प्रत्यगात्म विवेक रहिता नम प्रत्यगात्म का विवेक नहीं कर पाने वालों का तादात्म्य अध्यास अंतकरण के साथ हो जाता है रहिता इसके आगे एक पंक्ति पूरा पाठ छूट गया प्रष्ठा का ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा रोहिता नाम वहाँ कुछ एक लिख करके ऊपर में लिखिए पूरा एक पंक्ति है लंबा पंक्ति तो इसलिए पूरा जागा रखेंगे ऊपर में, में पूरा पंक्ति नीचे हो सकता है कहीं भी लिखे क्या ना ऊपर में भाष्य है ना तो आपको ऊपर होने से सुविधा है नीचे देखना थोड़ा कठिन पड़ेगा तो वो लिखे आगे ना पूरा एक पंक्ति रहेगा इसलिए वहा बीच, बीच में कठिन है ऊपर में लिख सकते हैं बड़ा अक्षय पूरा एक पंक्ति रहेगा वहाँ ना और दूसरा चीज है कि परंज टिप्पणी और पाठ छुटा ये दोनों का पेंसिल में नहीं लिख पाएंगे अगर दोनों को पेंसिल में लिखेंगे बाद में आपको पता नहीं चलेगा कौन सा पाठ है और कौन सा टिप्पणी है इसलिए जो पाठ है उसको तो पेन में लिखना है अभी अगर पेंसिल है तो पेंसिल में लिख करके बाद में फिर उसको पेन में लिखिए ये पाठ है ना नहीं तो आप सोचेंगे ये हम टिप्पणी लिखा हो। ये बाद में होगा पेन नहीं है तो अभी नहीं तो हमारे पास ऊपर में पेन है के लिए जा सकते है ना ना आगे दो धोखंडकार नात्म नहीं तो क्या ना नौ आत्मा हो जाएगा मतलब ठीक है नौ है चलेगा नात्म विवेक बताम इतना लिखना है आगे विराम नात्म विवेक बताम विराम आगे हो गया नात्म विवेक बताम बताम बताम वो वो पेटचिरा वाला नहीं हाँ। वो विवेक बत मतु हुआ विवेक बताम विराम आगे नु सर देश उदेश कौन नीचे हुआ नू स स स मूर्धन्य नु सर दे सालुष देशस दंतास आगे आधा दंतास न्यू न्यू ह्यू अर्थात ह्यू आगे स मूर्धन्य आगे र आगे द दे आगे तालुश आगे आग, आधा आगे दंतासि न्यू श दे सत्री त्रि अर्थात त तो के नीचे रि आगे ड हल आगे बथ त्रिड़ बत, त्रिड़, त्रिड़ त्रिश, त्रिशा, बत, आगे एक पद चल रहे हैं प्राणी ध्यापितो प्राणिय प्राणी आगे अध्यारोपित यही को ची हुआ प्राणी अध्यापितो तो मैं वोकार वहाँ पांच नंबर टिप्पणी है तो के ऊपर पांच नंबर टिप्पणी फिर लिखे आगे एक ही एक ही शब्द विभाग नहीं है फिर शर्ट करके लिखेंगे द क शर्ट करके चलता है जब पद अलग होगा हम कहेंगे द क फेन उदक, दि पहले तो हो गया ना दरंगादी दरंगादी फेन अर्थात फोम युजल में होता है द फेन तरंगादि मा उसके ऊपर बिंदी आगे सकार आधा आगे तथा तो मांग्स्त था पर देखिये भाष्य में हम लोग चल रहे थे आत्मविवेक बता वर्ण हो गया हम लोग भाष्य में देख रहे थे प्रत्येगात्म विवेक रहता नाम प्रत्येगात्म विवेक रहता ये जो प्रत्येक आत्मा है वो भी क्लेश कर्म फल मल के द्वारा मलिन हो जाता है जे अबुद्ध लोग हैं जिनको प्रत्येगात्मा का विवेक नहीं है उनका आत्मा भी क्लेश कर्म फल मलो के द्वारा मलिन हो जाता है न आत्मविवेक बताऊ जिनको आत्म विवेक है उनका प्रत्योगात्मा ये क्लेश कर्म फल मल के द्वारा मलिन नहीं होता है यहाँ तक तो एक पंक्ति पूरा हो गया उसके लिए एक दृष्टांत तो देते हैं टीका तो में यो प्रत्यत्मा विज्ञाता सोपी अबुद्धान मलिनो भवति इति संबंध योपि प्रत्यगात्मा विज्ञाता जो प्रत्यगात्मा है वो विज्ञाता है प्रत्यगात्मा ही वास्तव में ज्ञाता है वो ही जानता है साक्षी है सोपी वो प्रत्यगात्मा भी अबुद्धानाम अबुद्धा अबुद्धा अर्थात मलिनो भवति इति संबंध वो मलिन हो जाता है अबुद्धा एक त्याचें अबुद्धा शब्द का क्या अर्थ है भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में अंतिम में कहा अबुद्धानम इसका अर्थ प्रत्येगात्म विवेक रहितानम नम यहाँ तक तो हो गया उसके आगे हम लोग जो लिखे वहाँ दे दिया न आत्म विवेक बताऊ जिनको आत्मा का विवेक ज्ञान है उनका प्रत्युगात्मा ये सब कर्म फल क्लेश मल के द्वारा मलिन नहीं होता है आगे टीका टीका में अविवेकि भीर अद्याते भी प्रत्यगात्मनो मलबत्व मल प्रयुक्त फल त्र वास्तव भविष्य इति आशंक आह पूर्वपक्ष कह रहे हैं कि अविवेकिर अपि अविवेकियों के द्वारा अध्यारोप किया जाने पर भी प्रत्यगात्मल प्रत्यगात्म अविवेकियों के लिए मलवान हो गया हो जाने से मल प्रयुक्त फल त्र वास्तव मल प्रयुक्त जो फल है मल हो गया क्लेश कर्मफल और ये अभिनिवेश ये सब ये जो कर्म फल हो गया वो कर्म फल क्या है सुख दुख इत्यादि होगा ये सब तो वास्तव हो जाएगा मल प्रयुक्तम जो फल है वो फल तत्र वास्तवम भविष्यति तत्र प्रत्येगात्म फल तो किंतु भोगना पड़ेगा क्योंकि जीव ही तो सुखी दुखी होता है फल तो भोग करता है इति आशंक सिद्धांती तो उत्तर देता है भाष्य में जो हम लोग पंक्ति लिखे ऊपर में दृष्टांत देता है सिद्धांती नहीं उसर ही उसर अर्थात वो जल रहित देश वो मरुभूमि जो मरुभूमि है वो त्रिडवत प्राणी अध्यारोपित उदक फेन तरंगादिमान जो त्रिडवत प्राणी जिसको बहुत प्यास लगता है मरीची का कहते हैं ना मरीची का पहले विशेषण देते हैं क्या मरीची का कहते हैं उसको मरु मरीची का भी कहते हैं और मृग मरीची का, का कहते हैं constant... और मृगों को वहाँ जल दिखता है तो मृग मृगों को जल क्यों दिखता है वो त्रिटवत त्रिटबत अर्थात प्यासा प्यासा त्रिड अर्थात पिपासा तो त्रिसा त्रिसा कहते हैं ना प्यास तो त्रिडव त्रिढ़ात तो पिपासित तो, प्यास वाला प्राणी मृग उसके द्वारा अध्यारोपित तो होता है वहाँ जल है और अगर जल अधिक हो जाएगा तो उदक फैन तरंग आदिमान वो भी दिखेगा बहुत ज्यादा कल्पना करने वाला होगा तो इस प्रकार दिखेगा तरंग उसर देश त्रिशा वाला प्राणियों के द्वारा अध्यारोपित तो, उदक फैन तरंगादिमान नहीं पहल वाक्य का आरंभ में दे दिया नहीं मरुभमि कभी जलवत तो नहीं हो जाएगा त्रिषित तो प्राणी त्रिषार्त तो प्राणी के द्वारा कल्पना किया जाने पर भी तो ये भयालु व्यक्ति के द्वारा रज्जु में सर्प का कल्पना किया जाने पर भी रज्जु कभी विषाक्त तो नहीं हो जाएगा तथा तो आगे भाष्य में तथा तो न आत्मा आरोपित क्लेशादि मलयर मलिनो भवती इत्यर्थ तथा तथा तो तो मतलब दृष्टांत देने के बाद दर्षांति का कहते हैं तथा तो आगे भाष्य में अंतिम पंक्ति में न आत्मा आत्मा अबुद्ध आरोपित कलेश मलयर मलिनो न भवती आत्मा अबुद्ध अज्ञानी के द्वारा आरोपित जो क्लेशादि मल उसके द्वारा आत्मा कभी मलिन नहीं हो जाता है ये अविवेकी आरोप करने पर भी ज्ञानी उसके द्वारा मलिन नहीं अबुधारोपित अबुध आरोपित बुध इगुपध ज्ञाप्री की रह कह कर्तरी हो जाएगा तो अबुध अबुध अर्थात अज्ञानी तेन आरोपित अज्ञानी भी आरोपित यद क्लेशादी मलम तेन आत्मा मलिनो मलि नवती आ, ये अष्टम श्लोक उच्चारण करिए जितना जितना जीवन शास्त्रीय हो जाएगा उतना उतना मल रहित तो ये सूचक है मल घटने से जीवन शास्त्रीय पूरा जीवन जब शास्त्रीय हो जाएगा जानेंगे कि ये मलरिता हुआ तो आगे टीका में न जीवो मरणान धर्माधे स्वर्ग गच्छति अधर्म अधर्मशाच प्रतिपद्यते धर्मा धर्माधर्मयो भोगेन पुनरागत्य योनि योन संभवति तत्र तवद भोगम स्थित्वा पुनरपि परलोकाय प्रतिष्ठते एवं यह लोक परलोक संचरण व्यवहार विरुद्धम अद्वैतम अभी प्रत्येक श्लोक में पूर्व पक्ष अद्वैत का एक एक विरोध तर्क ला रहा है तो पूर्व श्लोक दो श्लोक में कह दिया ये आरोपित के द्वारा अद्वैत सिद्ध नहीं होगा पहले जन्म मरण इत्यादि आरम्भ किया तो आगे आरोपितमोक लेकर के अभी कहता है कि ये जो धर्माधर्म उसके लिए जो आवागमन होता है तो ये सबके अद्वैत तो मानने पर ये सिद्ध नहीं होगा अद्वैत तो अगर मानेंगे धर्माधर्म सिद्ध नहीं होगा तो धर्मा धर्म सिद्ध नहीं होगा तो ये आपका सब शास्त्र ये सब व्यर्थ है इस प्रकार की कहेगा ननु जीव मरण अनंतरम धर्म अनुरोधे मरण के पश्चात अगर धर्म होगा तो स्वर्गम गच्छति उत्तरायण गति को प्राप्त करेगा अगर कम धर्म होगा तो दक्षिणायन गति को प्राप्त करेगा इसलिए तीन प्रकार की गति कहा गया शास्त्र में अगर पुण्य अधिक होगा तो उत्तरायण गति भाव प्राप्त करेगा और मिश्र हो जाएगा तो मनुष्य लोगों को प्राप्त करेगा अगर अधर्म अधिक हो जाएगा तो नीचे योनि को प्राप्त करेगा तो धर्म थोड़ा कम होगा अधर्म भी कम है किंतु धर्म थोड़ा कम है तो दक्षिणायन गति में जा करके पितृ लोग इत्यादि को प्राप्त करेगा जो आदि कर्म करते हैं दान धर्म इत्यादि करने से दक्षिणायन तो गति होगा और अधर्म अधिक हो जाएगा तो जायस्य मृियसो इति तृतीय स्थानम ऐसे कहा गया और अधर्म वशाच नरकम् प्रतिपद्यते अध बहुत अधिक हो जाएगा तो नरकम्, और धर्मयच्च धर्म भोगे न क्षे धर्म धर्म जो भोग हो जाएगा वो योनिपुरा हो जाएगा फिर पुनरागत्य योन विशेष संभवती देव धर्मक्षय हो गया पापक्षय हो गया स्वर्ग नरक से आ जाएगा फिर जो संचित कर्म उसके अनुसार योनि विशेष संभव संभवती यथा कर्म यथाश्रुतम कहते हैं जैसे कर्म है तत्र यवत भोगम स्थित्वा पुनरअपि परलोकाय प्रतिष्ठते त तो यावत भोगम स्थित्वा योनि विशेष को प्राप्त किया वहाँ जितना भोग होना था उसको करके फिर परलोक परलोकर्था फिर अन्य शरीर फिर प्राप्त करेगा ये चलता रहेगा एवं यह लोक परलोक संचरण व्यवहार विरुद्धम अद्वैतम ये लोक परलोक पर का जो संचरण संचरण गमनागम गमना, ये जो व्यवहार ये सब शास्त्र में कहा गया अद्वैत मानने पर यह सब विरुद्ध होगा तत्राह इसका निराकरण आगे का श्लोक में करते हैं इसका है। कैसे ये जो तीनों गति का ये जो देव देवभाव अथवा उत्तरायण दक्षिणायन जायस्व मृस्व ये छांदोग्य में है छो चांदु, है? है पंचम अध्याय में कही है ये पंचम अध्याय में जायस्व मृयस्व इत तृतीय स्थान हाँ ये है पंचाग्नि विद्या पंचम अध्याय में देखेंगे जो छोटा वाला किताब ना इसमें मिल जाएगा वो है श्वेत के है प्रवाहण जयविलिका राजसभा में और वहाँ राजा क्षेत्रिय श्वेत केतु ब्राह्मण बालक उसको पांच प्रश्न पूछता है और वो एक भी उत्तर नहीं दे पाता है तो फिर आ जाता है पिता के पास फिर पिता कहता है कि ये हमको ही पता नहीं चलो हम लोग दोनों मिल करके जाएंगे राजा को पूछेंगे फिर पुत्र क्रोध हो गया बोला मैं नहीं जाऊँगा फिर वो पिता जाता है राजा के पास फिर वहाँ अर्थात ब्रह्मचर्यपूर्वक एक साल रहने के बाद फिर राजा उसको उपदेश करता है तो ये पूरा उपाख्यान दिया है ये पंचाग्नि विद्या ये पंचम अध्याय में वैश्वान विद्या के आगे आगे देखेंगे ये है पंचाग्नि विद्या तो उसमें है यो कहते हैं तो कतरण चन कतरण पथा गच्छति इस प्रकार के वो पूछते हैं किस मार्ग से वो जाता है तो वहाँ फिर राजा उत्तर देता है ये जायस्व इति है तो तृतीय मरणे संभवे संभव चतमनोरपे स्थितीसु आकाशेनालक्षण मरणे संभवे च संभव चत्यागमन सर्वरीशु स्थित आकाशे नभक्षण जैसे है ऐसे ही हो मरे संभवर्ता जन्म संभव अर्थ जन्म तो ये मरण जन्म और गति आगमन जाना शरीर छोड़ के जाना फिर वहाँ भोग पूरा हो जाने से फिर पुनरावर्तन ये सब में सर्व शरीरेषु स्थित स्थिति स्थिति का में, सर्व शरीर में मतलब रहने का विषय में दृष्टांत क्या है कि हैं आकाशे न अभिलक्षणम ऐसे विषय सप्तमी हो गया मरणे संभवें गतौ आगमने स्थितौ सर्वशरी सुथित ये सब में आकाशे न अविलक्षण विलक्षण अर्थात भिन्न अविलक्षण अर्थात अभिन्न समान जैसे आकाश है ऐसे ये है जन्म मरण गमन आगमन स्थिति ये सभी शरीर में जो आत्मा है वो कहते हैं जैसे आकाश है ऐसे है वही दृष्टान्त तो ये तृतीय प्रकरण का अंतिम से चलता है आकाश जैसा सर्वदा मरण टीका आगे टीका में श्लोक से तात्पर्य माह ये श्लोक का तात्पर्य कहते हैं भाष्य का उक्तम अर्थम प्रपंचयति जो अर्थ कह दिया गया आकाश जैसा ये जीव है फिर इसी अर्थ को बार बार कहते हैं कहते हैं कि श्रुति माता हितेश वही बात को बार बार कहेगी थोड़ा दृष्टान्त तो शब्दावली अलग अलग करके क्योंकि दृष्टान्त तो शब्दावली समान हो जाएगा तो हमारा अरुचि हो जाएगा हमको तो ये पता है हम तो मांडू के सुन लिया है एक बार <laughs> तो हो गया काम बन गया तो नहीं बना तो इस प्रकार की नहीं है तो इसलिए कहते हैं बार बार वो अलग अलग शब्द बदलते हैं ताकि हमारा रुचि शिथिल न हो जाए तो ये, ये हो जाएगा उतना दृढ़ हमको अगर ग्रहण होने लगेगा तो फिर हो सकता है उक्तमेव अर्थम प्रपंचाकाश जन्म नाश गमनागमन स्थितिवत सर्वशरेश आत्मनो जन्म मरणादी आकाशेन अभिलण प्रत्येतव्यर्थ घटाकाश का जैसे जन्म होता है घटाकाश का जन्म कब हो जाता है हम कहते हैं कि तो व्यवहार करते हैं घटाकाश का जन्म हुआ तो जो घट बन जाता है ये सब व्यवहार हो जाता है घट का जन्म तो घटाकाश का जन्म घटाकाश जन्म नाश गमन घटाकाश का गमन भी होता है तो ये नीयम घटे यथा आकाशम नियमाने घटे यथा घटो नीएतना तो काकाशम तब जीव न भूपम ऐसा कहते हैं तो ये घटसंवृत्तम आकाशम घटन संवृत्तम आवृतम अर्थात घटाविन्न आकाश नियमाने घटे यथा सदी सप्तमी घटे नियमानक घट घट को लेने पर घटो नियत घट ही लिया जाता है न आकाश आकाश नहीं लिया जाता है शरीर सब इधर उधर होते हैं मन सब अलग अलग ऐसा दिखता है वास्तविक हमारा जो वास्तव स्वरूप है वो एक ही है तो ये सब शरीर मन बुद्धि उपाधि को लेकर के ये भेद व्यवहार स्थिति त तो, सर्व सर्वशरी सारे शरीर में आत्मनो जन्म मरण आदि आत्मा में जो जन्म मरण इत्यादि सब व्यवहार करते हैं आकाशेन अभिलक्षण आकाशन अभिलक्षण दो नंबर टिप्पणी आकाशीय जन्मादि तुल्य आवत इतिहाशीय आकाश से इदमित्ते आकाशीय आकाश का जन्मादि जैसे होता है ऐसे ही प्रत्येतव्य ज्ञातव्य ऐसे जानना चाहिए टीका में आत्मनि सर्वव्यवहारो अविद्या वास्तव नक्तो अर्थ भाष भाष्य में जो कहा ना पुनरअपि उक्तम है वो अर्थम तो उत्तम अर्थम क्या है आत्मनि सर्वव्यवहारो अविद्यात आत्मा में जितना व्यवहार होता है मैं गया मैं खाया मैं ये किया मैं वो किया ये सब व्यवहार अविद्याकृत जितना जितना वेदांत जचेगा उतने उतने ये जो मैं गया मैं खाया ये इसका ये कहने का समय में और एक विचार अंदर में चलेगा ये जो कह रहा है मैं गया मैं खाया ये वास्तव में नहीं हूं ये तो कह रहा है किंतु ये विचार और इसका जो वाणी ये दोनों का कितना नजदीकी अथवा बिल्कुल समांतरा पारा ला जाना है जब वेदांत तो सुन करके धीरे धीरे संस्कार होगा जब कह देगा मैंने गया मैंने खाया ये मैंने गया मैंने खाया कहने का समय में उसका अगर संस्कार बना मतलब और थोड़ा स्पष्ट करने के लिए हम रास्ता में जाने के समय कितने लोग देखते हैं कितने बोर्ड लगा होता है गाड़ी जाता है ये कुछ का संस्कार हमको नहीं होता है किंतु हम जाने का समय कभी देख लिए कि नहीं नहीं दोनों में कुछ ऐसे दुर्घटना हो गया और बहुत जोर हो गया उसका संस्कार हो जाता है तो इसका संस्कार हुआ ये बाकी का संस्कार नहीं हुआ इस प्रकार की स्थिति होती है इसी प्रकार की हम जो शब्द व्यवहार करते हैं हमने गया हमने खाया हमने ये किया इसका कुछ संस्कार नहीं होता है किंतु कहीं अगर अहंकार को आश्रय करके कुछ शब्द कहता है उसका संस्कार होता है तो ये जो संस्कार रहा हमारे जो वेदांत का संस्कार होता है कि हम ये व्यवहार करने वाला नहीं है ये संस्कार अभी बहुत कमजोर है ये बिल्कुल उठता नहीं हम वो अहंकार वाला संस्कार को बना दिए और उसको विरोध करने के लिए ये संस्कार बिल्कुल उठा ही नहीं अर्थात तो वेदांत का संस्कार बहुत कमजोर है किंतु वेदांत सुनते सुनते धीरे धीरे संस्कार होगा वो जैसे वो वाक्य कह देगा उसका तो संस्कार बन गया अहंकार वाला का फिर जब उसका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा रात में सोने के लिए जा रहे अथवा अगला तो दिन नींद खुलेगा वो उठेगा उठ करके कहेगा कि अच्छा फिर अहंकार वाला ऐसा कर दिया मैंने कर दिया उसको विरोध करेगा अभी ये दोनों का बीच में एक अहंकार जनित व्यवहार तो और उसका एक विरोधी वेदांत तो व्यवहार ये दोनों का दूरी कितना घटता है वेदांत तो हमें उतना बैठा आगे स्थिति आएगा ये दोनों साथ साथ चलेगा अर्थात एक कहता होगा अंदर में दूसरा स्वरूप कहेगा कि ये तो कहने वाला कहता है ये तो हम देखें हैं क्यों इस प्रकार कहता है कहते वो लोकालय में रहता है ना तो व्यवहार तो इसलिए करना पड़ेगा जैसे लोकालय में रहेगा अगर ऐसे भूमिका में है तो आपको कहना पड़ेगा अगर कोई राजा है और ज्ञानी है वो तो दंड देगा वो तो जो मतलब अनिति करेगा उसका गला छेदन करेगा नहीं करेगा तो पाप लगेगा क्योंकि उसका वो भूमिका है कर्तव्य है नहीं करेगा तो पाप लगेगा वो करेगा पर निर्लिप्त तो होकर करेगा जैसे ही यमराज जी का उदाहरण दिया गया नचिकता उपाख्यान में तो ये दोनों व्यवहार अगर हमारा समांतरल होने लगेगा देखेंगे कि धीरे धीरे ये वेदांत का व्यवहार बलवान होगा क्योंकि ये सत्व सत्ता अनुयायी है वास्तव का जो अनुयायी होगा वो हमेशा बलवान होगा धीरे धीरे बलवान होगा ही होगा और जो अवास्तव कल्पित को लेकर के चलेगा वो धीरे धीरे दुर्बल होगा ये स्वभाव है तो इसलिए ये जो अभी दोनों समांतराल होंगे आगे क्या होगा तो हम ये सबसे अलग है ये विचार पहले रहेगा आगे कहेगा कि हम कहता है आप ऐसे करिए मैं जैसा कहता हूँ आप ऐसा करिए उससे पहले उसका विचार उठ गया है कि ये तो हम खाली कहने के लिए कर रहे हैं ये उठेगा और उठने से आगे ये जो व्यवहार करना है इसको घटा देगा धीरे धीरे कहेगा वो भी क्यों कहता है वो मिथ्या है ना पंचम भूमिका में जाएगा पंचम ष्ठमी जाएगा व्यवहार हो जाएगा तो ये हमको जानना है कि हमारा कितना नज़दीक हुआ तो कितने दूर में हमारा ये बुद्धि उठता है कि ये हम अहंकार जनित कर्म क्यों कर दिया ये कितना दूर में उठेगा इसी से निर्णय होगा कि वेदांत का हमारा क्या लाभ हुआ कितना हुआ आत्मनि सर्वव्यवहार अविद्या वास्तव न ये वास्तव नहीं है इति उक्तो अर्थ आत्मनो ही गगनोपम से गत्यादिर्वस्तु तो असंभवात्द्याकृत तस्म गर्थ आत्मा में ये आत्मा वास्तविक ये गगन का उपमा है मतलब गगन इसका उपमा है बहुरी है आत्मा गगनोपमा इसमें जो गति आदि कहा जाता है ये वस्तु तो असंभव ये वास्तव नहीं होते हैं अविद्याकृत होते हैं तो तस्मिन गति आदि आत्मा में जो गति आदि है वो अविद्याकृत ये सब केवल मानते हैं जब शास्त्रीय संस्कार हो जाता है तो भी ये गति अगति इत्यादि को मानता नहीं और जब अपीय होता है तब तो निश्चय होता है आज हाँ तक हाँ हाँ ये श्लोक उच्चारण करिए नवम श्लोक ओ पू मद पूर्णमीध